देवी भागवत नवम तुलसी को स्वप्न में के शंख के दर्शन और शंखचूर्ण तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का दोनों को आदेश भगवान नारायण कहते हैं नारद एक समय की बात है बृहस्पत ध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर चयन कर रही थी उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा वह पुरुष अभी था उसके मुख पर मुस्कान छाई थी उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था रत्न में आभूषण शोभित कर रहे थे उसके गले में सुंदर माला थी उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रस पान कर रहे थे स्वप्न में ही तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ मुने सोस्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जागकर विलाप करने लगी इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी नारद उसी समय महान योगी शंख चूर्ण का बद्रीवन में आगमन हो गया जय जयगी सब्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था सर्वमंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी ब्रह्मा उसे अभिलषित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां आया भी था वह आ रहा था तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई उसकी सुंदर कमनी कांति थी वर्ण ऐसा था मानो सेत चंपा हो रत्न में अलंकारों से वह अलंकृत था उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शारदी कमल हो दो रत्न में कुंडल उसके गंडस्थल की छवि बढ़ा रहे थे पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी और उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा था स्तूरी और कुंकुम से युक्त सुगंधपूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे मन को मुक्त करने वाले वह वा संखचूर्ण अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था इस संखच को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया कारण लज्जा उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुक्ष थे अमूल्य रत्नों से बने हुए नुपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे वह मनोहर त्रिवली से से संपन्न थी, सर्वोत्तम निर्मित सुंदर शब्द करती हुई उसकी कमर में सुशोभित थी मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल ये सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित आहार उसके वक्षस्थल को समज्ज्वल बना रहा था रत्नमय कंकण केयूर शंख और अंग उस देवी की शोभा बढ़ा रहे थे साथ भी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर कर शंखचूर्ण उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला